में जिज्ञास अधिकरण हो गया था जिन माध्यधिकरण पर विचार चल रहा है इस सृष्टि के कर्ता के रूप में चेदन को स्वीकार करना पड़ेगा वो चेदन कोई भी हो सकता है तो ठीक है मैं ये प्रश्न उठाया इतना ही सिद्ध होता है ये जगत के कारण रूप से कर्ता रूप से चेतन को मानना चाहिए किंतु वो ब्रह्म ही होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं ब्रह्म से इतर जीव आदि मिलकर के भी इस जगत को बनाया बना सकता है तो ब्रह्म को आप क्यों लाना चाह रहे हैं तो इसके उत्तर में भाष्यदार का वजन था कि ये जीव मिलकर के नहीं बना सकता क्योंकि अनेक कर्तृभक्तृ संयुक्त प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफल आश्रय से मनसा अचिंत्य रचना रूप ऐसे स्थिति है कि सारे जीव एक साथ मिलकर के भी इस जगत को सृजन नहीं कर सकता क्योंकि मनसा भी अचिंत्य रचना रूप मन से भी ये कैसे हो गया इसका चिंतन नहीं कर सकता इतने व्यापक है इतनी सूक्ष्म है इतने जटिल है तो ऐसे में सर्वज्ञ कोई तत्व ही चाहिए और वो सर्वज्ञ कारण परमात्मा से अलावा और कोई नहीं इस प्रकार से यथा शब्द से जन्माद्य से यथ में आया हुआ जो यथा शब्द से सर्वज्ञात सर्वशक्त कारणात ब्रह्मा। उसी को हम ब्रह्म शब्द से कहना चाहते तो यहां अनुमान भी युक्ति भी दिखाया और उसके साथ शास्त्र का प्रमाण और अनुभव में भी ऐसा दिखाई पड़ता है तो इसी की टीका है अन्यतरस्य नर्थिक्रहण अनर्थक्यम नर्थिक उभयग्रहण यहां व्यात अनेक कर्तृ भोक्तृसुक्त ये कहा ये अनेक कर्ता और भोक्ता दोनों को लिया है ये दो क्यों लेना चाहिए था एक लेने पर दूसरा आ जाता है क्योंकि एक कर्ता जो होगा वही भोक्ता भी होता है तो कर्ता भोक्ता दोनों कहने की आवश्यकता क्या है इस पर कह रहे अन्यतरस्य न्व आर्थिक रूप से आ जाएगा अन्यतर मन कर्ता भोक्ता इनमें से दोनों में से एक कहने पर दूसरा आर्थिक रूप से आ जाता है अर्थात आ जाएगा आर्थिकत्वाद उभय ग्रहणम आनर्थक्यम अनर्थ है दोनों का ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता एक नंबर टिप्पणी कर्तरी उगते भोक्तृत्व कोई किसी को कर्ता कहने पर वो ही भोक्ता होता है ये अर्थात सिद्ध हो जाता है भोक्तरीच उगते कर्तृत्व आर्थिक भोक्ता कहने पर वो कर्ता हो जाता है क्योंकि जो कर्ता नहीं होता है वो भोगता नहीं होता ऐसा ही हमारा सिद्धांत है तो आपको कोई भोग हो रहा है सुख या दुख तो अपना ही समझना चाहिए या आपने कुछ किया हम समझते हैं कि दूसरा हमको दुख देता है दूसरा परेशान करता है, समझते है। तो समझते हैं होता ऐसा नहीं दूसरा आपको ना दुख दे सकता है ना सुख दे सकता है यदि आपको सुख दुख किसी माध्यम से मिल रहा है तो आपके कर्म के अनुसार मिल रहा है ये निश्चित है इसलिए भोक्ता कहने से वो ही करता है ये भी निश्चय होता है सुखस्य से दुखस न कॉपी दादा परोद दादी कुबुद्धि रेखा सुख और दुख का दादा और कोई नहीं है वो स्वयं अपना भी है ये नियम है इसीलिए करता कहने पर भोक्ता भी आ जाएगा भोक्ता कहने पर करता भी आएगा और जहाँ कर्ता भोक्ता दोनों साथ में कहा उसकी आवश्यकता नहीं है कि शब्द आपने ज्यादा जोड़ दिया है पंथी बढ़ाने बड़ा, बड़ा, के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए ये कह रहा था पूर्व बोलते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है अन्य तरह से आर्थिक उभय ग्रहण अन्य नहीं है ऋत्व क्यों ऐसा इसका व्यभिचार भी कहा देखा गया नहीं इसीलिए दोनों को कहना पड़ा ऋतिक आदि नाम कर्तृत्व भी अभोक्तृत्व ये ऋतिक होता है यजन आदि करने वाले जो पुरोहित होते हैं ये हमारे कर्मकांड में सोलह ऋति होते हैं मुख्य कर्मों में सोलह ऋति होता है ये सोलह को जो कर्म करते हैं यजमान के लिए करते हैं यजमान तो चुपचाप बैठा हुआ होता है वो संकल्प आदि करता है बाद में बैठता और ये ऋतिक काम करते हैं स्वाहा आदि का जो भी कार्य करना हो वो रिच्चिकेगी पुरोहित करेगी वो कर्ता रूप से तो ऋतिक दिखता है किंतु भोक्ता वो नहीं होता इसीलिए कर्तृत्व तो रहता हुआ भोक्तृत्व तो नहीं है ऐसा एक व्यविचार स्थान दिखाया और दूसरा पित्रादी नाम च दो भोक्तृत्व भी अकर्तृत्व पिता को पिता पित्रादि मतलब जो पिता लोगों को पितरों को जब आप श्राद्ध देते हैं पितरा दिना श्राद्ध श्राद्ध देते हैं श्राद्ध देते हैं तो श्राद्ध का भोक्ता पितर होते हैं किन्तु वो कर्ता नहीं होते हैं वो किया हुआ नहीं होता वो पुत्र जो है पिता आदि के लिए श्राद्ध देते हैं तो उसके लिए होता है इसलिए वो अकर्ता होता हुआ भी भोगता हो रहा है यहाँ वृत्ति होता हुआ भोगता नहीं है यज्ञ करने का फल कुछ भी नहीं मिलता है वो ऋतिकों को इसीलिए दक्षिणा ही उसका फल होता है यज्ञ इससे पत्नी दक्षिणा ऐसा कहते हैं यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा इसीलिए दक्षिणा देनी पड़ती है लोग तो आजकल ऋतिकों को पंडितों को दक्षिणा देने से बहुत हिदगिजाते हैं इतने पैसा सब खर्च करते हैं वो ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से वो हिसाब करते हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसका पहले हिसाब बना हुआ था कि एक कोई भी कर्म करने में कितना प्रतिशत उसको दक्षिणा देना चाहिए ये हिसाब बना हुआ था आजकल वो हिसाब को भी कोई नहीं जानते और क्या बोलते हैं ये पंडित ठीक नहीं है बोलते ये पंडित पंडित को दक्षिणा देना चाहिए लोग बोलते हैं पंडित ठीक नहीं ऐसे कई लोग बोलते हुए सुना तो वो बिल्कुल नासमझ है वो नहीं जानते हैं ये कर्म क्या महत्व तो रखता है वो देखते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं ये अनपढ़ है हमारे हिसाब से कुछ नहीं है वो खाली पैसा कमाने के लिए आ रहा है और चलो हमारा काम भी हो रहा है थोड़ा पैसा दे दिया बस हो गया ऐसा करके सोचते हैं जबकि व्यर्थ में इतना पैसा खर्च करते हैं वो उसका कोई हिसाब नहीं वो तो आप कुछ भी कर सकता है लेकिन उसको पंडित को दक्षिणा नहीं देते चलो वो दूसरी बात है लेकिन वो दक्षिणा से ही उनका भोक्तृत्व तो होता है वो पूरा जीवन उसी से चलता है और दक्षिणा फल रूप से मिलेगा बाकी फल नहीं मिलता यदि स्वर्ग जाने के लिए कोई यत्नी किया किसी यजमान को यत्नी कराया तो स्वर्ग जाने का जो फल है स्वर्ग का भोग तो उस यजमान को मिलेगा और पंडितों को वो करने के बाद में दक्षिणा मिलेगा उससे वो तो तृप्त होता है गाय आदि मिलता जो भी मिलता है ऐसे इसीलिए वहाँ करता होता है पंडित लेकिन भोगता नहीं है लेकिन यहाँ तो ऐसा मुख्य कर्तृत्व तो नहीं मानते गौण कर्तृत्व तो मानते हैं जैसा भी है तो ये वे स्थान दिखाया इसीलिए यहां दोनों का ग्रहण किया भाषिकार करना चाहते हैं कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो, संयुक्त तो दोनों लिया तथा जीवा नाम अभी स्रष्टव्य कोटि निवेशा जगत कर्तृत्व अयोग्यता तो इत्यथा और आप कह सकते हैं कि जितने जीव हैं, ये सारे जीव मिलके इस जगत को बनाएंगे ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं तो बोलते हैं ये जीव स्रष्टव्य कोटि में है कल समझाया था इस विषय को कि जीव का सृजन होता है जीव स्रष्टव्य गोड़ी में है सृष्टि के अंतर्गत आ गया तो सृष्टि के अंतर्गत आने वाला कैसे सृजन करेगा वो पहले है ही नहीं सृष्टि के बाद उसका अस्तित्व होता है वो पहले कैसे सृजन कर सकता है इसीलिए सारे जीव मिलकर के भी सृजन नहीं कर सकता सृष्टव्य गौड़ी निवेशा सृष्टव्य गोड़ी के अंतर्गत आने के कारण जीवों से ही ये जगत कर्तृत्व नहीं हो सकता जगत कर्तव अयोग्यता तो जगत कर्तव तो की अयोग्यता सेवादि फलवत व्यवहित फलत्वाद कर्म फल ईश्वर प्रदार अनुमात तदात्मक जगद ईश्वर कर्तृकम इत्याह। अब ईश्वर की कल्पना करना है ईश्वर ही इस जगत को बनाते तो सेवादि फलवत जैसा सेवक सेवा करता है तो उसको फल देता है फल देने वाला यजमान होता है उसका जो मुखिया होता है मालिक होता है तो सेवादि फलव सेवादि के फल समान व्यवहित फलत्वा व्यवहित तो फल हो रहा व्यवहित तो फल का मतलब जैसा किया वैसा फल मिला ऐसा नहीं जैसा भोजन हम करते हैं भोजन का फल होता है तृप्ति होना वो भोजन करते करते तुरंत हो जाता है भोजन करने के बाद एक घंटे के बाद तृप्ति होती है ऐसे नहीं बोधन करते करते तृप्ति भी हो जाती है ये व्यवहित तो फल नहीं है कर्म किया फल तुरंत प्राप्त हो गया किंतु ऐसा कुछ देखा गया है जैसा सेवा करता है जो नौकर आदि होते हैं नौकर महीने भर का काम करता है महीने भर काम करने के बाद वो अंत में उसको पैसा दिया जाता है तो काम महीने से कर रहा है तो व्यवहित हो गया जब काम किया जब प्रवृत्ति हुई तब तो फल नहीं हुआ फल तो कालांतर में हो गया अब कालांतर फल होने पर वहां क्या है कि ये जितना कर्म किया उसका हिसाब रखना पड़ेगा इसने इतना दिन काम किया ये हिसाब रखना पड़ेगा ये हिसाब कोई चेद नहीं रख सकता वो जानकार आदमी रख सकता जो हिसाब जानता है इसीलिए व्यवहित फल में फल को याद करके बाद में दे रहा है जैसे राजा मालिकादी देते हैं ऐसा यहां भी मानना पड़ेगा यहां भी ऐसा हो रहा है कर्म तो अब हो रहा है और इसका फल कहीं जन्म जन्मांतर में मिल रहा ऐसे में ये फल को वहां तक कौन पहुंचा देगा किसको पता रहता है कि कितने ये कम कर्म किया इसलिए वहां भी मालिक के समान कोई चेतन को मानना पड़ेगा और सामान्य मालिक जो है उनका ध्यान परिचन्न होता है अल्पज्ञ होता वो है वो थोड़ा बहुत जानते हैं किंतु ये तो पूरे जगत के सृजन के बारे में है इसलिए अल्पज्म होने से नहीं चलेगा उसको पूर्व अपर पूर्व जन्म उत्तर जन्म वर्तमान जग में ये सारा जानना पड़ेगा तब जाकर के वो ठीक ढंग से फल दे पाएंगे इसीलिए वो तो सर्वज्ञ होना ही चाहिए कोई सर्वज कल्प ही ऐसा कर सकता है ऐसा अनुमान हो जाता है जैसा अल्पत्नियों में हो रहा है इसको आप व्यापक दृष्टि से लेंगे तो सर्वज्ञ होता है। अब जैसे दुनिया में भी देखा जाता है जो बड़े बड़े फैक्ट्री आदि चलाते हैं बहुत व्यवसाय जिनका ज्यादा है वो ज्यादा जानकार रखने वाला होता है कौन कौन क्या क्या कहाँ कहा, कहा, किया इतने सब रखना होता है और कोई राज्य को चलाते हैं तो उनको और भी जानकारी रहती है इस प्रकार से आप तुलना करके जाइए जो सबसे ज्यादा हो वही ईश्वर में आ जाएगा इसलिए ये कहना चाह रहे व्यवहित फलत्व व्यवहित फल होने से फल के बारे में कर्म के बारे में दो, दोनों को जानने वाला को चाहिए होता है इसीलिए कर्म फल से ईश्वर प्रदार अनुमान इस प्रकार से कर्म फल का प्रदाता ईश्वर है ऐसा अनुमान सिद्ध होता है यही अनुमान है कि अभी सेवा आदि में जो दिखाई दे रहा है इससे अनुमान करेंगे आगे जाके एक सूत्र इसके विषय में आएगा एक अधिकरणी आएगा फल मत उपपत्ते है ऐसा सूत्र आए कि जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल ईश्वर से ही होता है फल का सृजन आप नहीं कर सकते कोई भी कर्म का ऐसा करके वहां बताएंगे लौकिक वैदिक सभी कर्म को लेंगे वहां इस दृष्टि से अनुमान करके कर्म फलदाता रूप में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है ऐसा मालूम पड़ता है वही ईश्वर जगत ईश्वर कर्तृकम इत्यर्थ इसीलिए वो कर्म फलात्मक जो जगत है उसका कर्तृत्व ईश्वर में ही आएगा अब ये जगत तो कर्म फलात्मक ही है उसी को स्वरूप से ये बना हुआ है जैसा आपने मधु ब्राह्मण में देखा आ, अंदर यामी ब्राह्मण में है इसमें सब बताया गया तो ये कर्म से ही वो आत्मभाग ब्राह्मण में है हाँ कर्म से ही ये सब कुछ बनता है इसीलिए वो उस दृष्टि से इसको मानना पड़ेगा और ईश्वर ही वो कर्म बल दाता है ऐसा अनुमान से सिद्ध होता है इसीलिए कहा प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाबलात्रुमान के लिए हेतु दे रहे भाषीदार मानसा रचना रूप से अलग हेतु है जन्मस्थित भंगम यद सर्वज्ञा सर्वशक्ति वाक्यशेष प्रतियताल नित्ता क्रियाफला तदाश्रयो जगत् एक लंबा सामस बनाया भाष्यकारि अब उसमें एक एक में जोड़ना प चाहिए प्रदीनियत देश प्रदीनियत काल प्रदीनियत क्रिया प्रदीनियत प्रदित ऐसा जोड़ के अर्थ करना पड़ेगा निश्चित है कि कौन सा देश में आपको जन्म लेना है कौन सा काल में जन्म लेना है कौन से निमित्त से रहना है कौन सी क्रिया होनी है तो ये सब पहले से निश्चित है वो जगह जगह ऐसा ही होता है दूसरे जगह नहीं जाता जब आपका उस स्थान का कर्म बल पूरा होता है बोलते हैं ना, दाना पानी पूरा हो गया तो फिर दूसरे जगह अपने आप चढ़ जाते हैं वो आश्रम वाले आपको हटा देंगे वहां बोलेंगे कि तुम्हारा दाना पानी इधर हो गया दूसरी जगह जाओ ऐसा बोलता है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है ऐसा होता है लेकिन बदलेगा ऐसा जरूर बदलेगा तो क्योंकि प्रतिनियत है जितना आपको खाना है उतना ही वहां से मिलेगा तो दूसरा एक दाना भी ज्यादा नहीं खिला सकता वो अब क्या कर सकते तो आपको बदलना पड़ेगा ऐसा प्रतिनियतानी देश काल देशकाल निमित्त है ये शाम फलाना क्रिया फलों का देशकाल निमित्त के अनुसार होता है क्रिया फल कहीं का कहीं नहीं होता है और क्रिया जो किया है जिस देश में अनुभव करने के लिए आपने किया उसी देश में उसका अनुभव हो सकता है अन्यत्र नहीं होगा इसीलिए प्रतिनियत देश काल निमित्त तद आश्रय हो जगत उसका आश्रय ये जगत है इसी को सब लोग जानते हैं ऐसा इसका विग्रह किया ये सेतु बनाने के लिए प्रतिनियतो देश स्वर्ग फल से मेरु पृष्ठम अब इसका उदाहरण दे रहे प्रतिनिध देश क्या है स्वर्ग जाने के लिए कर्म किया स्वर्ग काम हो ये दस पुर्णमा स्वर्ग काम हो ये चेता दस पूर्णमासाद याग किया स्वर्ग जाने के लिए किया अब स्वर्ग का फल भोगना है तो कहाँ जाना पड़ेगा जो मेरु है स्वर्ग का स्थान है वहां जाना पड़ेगा तब स्वर्ग का फल मिलेगा ग्रामादे भूमंडलम अब गांव में भोगने के लिए कोई कर्म किया तो भूमि में ही आपको कहीं गांव मिल जाएगा उसमें आपका कर्म बल वहीं भोगा जाएगा कालो भी स्वर्ग से प्रतिनियतो देहा स्वर्ग के लिए नियत काल है वो तो क्या है कि शरीर ये जो स्थूल शरीर है ये गिरने के बाद ही वहां अभोग कर सकते इस स्थूल शरीर से वहां भोग नहीं होता है वहां सूक्ष्म शरीर से होता है इसीलिए बाकी कोई दोष वहां नहीं रहता वहां का शरीर कुछ अलग होता है आग्नेय शरीर वायवीय शरीर और जलीय शरीर ऐसा सब रहता है इन शरीरों से वहां भोग हमारा यह शरीर है पार्थिव शरीर है पृथ्वी का बना हुआ इसलिए इसमें रूप रूबरसक अंध स्पर्श सब है दिखाई पड़ता है सब कुछ होता है अब जब जलीय शरीर में जाएगा तो उसमें एक गुण कम हो जाएगा जल के रूप में रहेगा जलीय शरीर मान जलीय है और बाकी आगे वायवीय शरीर में वायु के रूप में रहेगा वायु के विरूप में बहुत जीव रहते हैं ऐसे रहे आग्नि शरीर अग्नि के रूप में रहता इस प्रकार के शरीर धारण करेंगे और तत्त भोगों को भोगेंगे पुत्र फल से बाल्याम आपने कोई कर्म किया अच्छे पुत्र उत्पन्न होने के लिए कर्म किया किन्तु पुत्र उत्पत्ति तो बाल्य के बाद ही होगा कौ अवस्था आने के बाद ही होगा तभी पुत्र उत्पत्ति हो सकता है विवाह होने के बाद इसीलिए वो एक नियत काल है उसी समय हो सकता है निमित्तमी प्रतिनियत उत्तरायण मरणादि स्वर्गादे तो निमित्त क्या है जैसे उत्तरायण के समय में मृत्यु होना स्वर्ग आदि के लिए कारण होता है उत्तर मार्ग से जाएगा तो ऊर्ध लोगों को प्राप्त करता है ये नियत निमित्त है ग्रामादेस्तु राजादि और ग्राम आदि में ये भोग प्राप्त करना है तो वहां राजा बन सकता है राजमहल मिल जाएगा इत्यादि सब होता है ये सब निमित्त है इदम ईदृशम जगत असर्वज्ञो निर्माध मधरित करता ये हमारा तात्पर्य है इस प्रकार से आप देखिए एक एक करके निकाल के देखेंगे तो उसमें ऐसे अद्भुत दिखाई पड़ेगा आप कोई भी एक पेड़ को निकाल के देखिए पेड़ में क्या क्या होता है वो कितना समय में क्या क्या कर रहे हैं सब कुछ नियत चल रहा है जैसा कि उसको किसी ने सिखाया गया है ऐसे करके काम करता है और जो करना है वो सिखाता है कोई कोई पेड़ का बीज है वो बीज को फैलाने के लिए वो अपने आप जा नहीं सकता इसीलिए उसमें ऐसी व्यवस्था दी है वो बीज को लेके उसके अंदर एक पंख बनाया गया पंख बनाया फिर वो पंख से चलता है आपने देखा होगा यहाँ चीड़ आदि में ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे से चलता है देखो क्या अद्भुत है वो कोई आव आब ही बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा ये कि बीज तैयार हो गया अब समय पर वो फटेगा उसके बाद जैसा हमारा हेलीकॉप्टर का पंख नहीं चलता ऊपर बिल्कुल हेलीकॉप्टर के वो सिद्धांत के अनुसार ही चलता है वो ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे, ऐसे ऐसे जाए और जाके जहां गिरना है गिरेगा दूर जाके गिरना उसको फैलाना है ना और वो ये सीवल का पेल उपायबल सेमल हाँ सेमल का वो पेड़ होता है उसमें एक एक बीज के साथ थोड़ा सा कॉटन लगा हुआ होता है रुई जैसा अब वो बीज अंदर है और रुई वो उसको लेके चलता है और वो भी उसी समय आएगा बारिश के पहले टाइम देखें जो तो बारिश में आएगा तो वो जा नहीं पाएंगे तो पहले ही आएगा और उस समय उस जगह पर पहुंच जाएगा बारिश आने पर तब तक सब तैयार हो जाएगा बारिश का पानी गिर जाएगा और उठ जाएगा अब क्या किसने सिखाया अब देखता है वो बुद्धू जैसा खड़ा है लेकिन इतने बुद्धि है उसके पास ये सब समय को सबको समझता है सब कुछ करता है तो इसीलिए आप कोई भी चीज को देखो ये अद्भुत आपको दिखाई पड़ेगा ये तो आपने सिखाया नहीं अब कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर सकता कि हमने ये सिखाया था इसको लिख पढ़कर, लिख पढ़ा करके ऐसा तो किया नहीं है और उसको पता है कि कौन सा समय क्या करना है और कितना खाना है कब नहीं खाना है ये भी पता है और कब पत्ता गिराना है कब नहीं गिराना और कितने पत्ते गिराना है हर पेड़ हर पत, पते नहीं गिराते कुछ पते बत, बचाते जैसे आम का पेड़ है कभी भी पूरा पत्ता नहीं गिराता कुछ गिराएंगे कुछ रखेंगे कोई कोई पेड़ तो पूरा गिरा देता है क्योंकि उसके अंदर शक्ति है बिना पत्ते से भी वो महीने भर अपना जीवन चला सकता है, जैसा पिपल का पेड़ है पूरा गिरा देंगे उसके बाद बहुत शक्ति रहती है तो एक एक महीने तक आराम से वो बिना पत्ते से चलाएंगे कुछ पेड़ ऐसे नहीं चला सकते तो सब पते नहीं गिरेंगे कुछ पते रहेंगे कुछ गिराएंगे अब ये सब कौन सिखाता है तो कोई ना सिखाया होगा कोई तो उसको जानकारी है जानकारी के बिना नहीं होता क्यों ऐसा कहना पड़ेगा क्योंकि हम भी जो भी काम करते हैं जानकारी के साथ करते हैं। बिना जानकारी तो हम कौन सा काम करते, है? करते हैं कुछ नहीं करते ब्रश करने के लिए भी सिखाना पड़ता है तो थोड़ी होता है खाना खाओ कैसा खाना है कैसे डालना है कैसे चबाना है सब कुछ सिखाते है सहुजादी जाने के लिए भी, भी सिखाना पड़ता है तो सब सीखने के बाद हम करके अभी अपने को बड़ा मान रहे हैं तो ये पेड़ को, को किसने सिखाया ये सारी चीज तो किसी ने सिखाया होगा मानना पड़ेगा या किसी कर्मफल के द्वारा आया होगा ये बिल्कुल है इसके बिना नहीं चलता इसलिए भाष्यकार ने कहा मनता भी अचिंत्य रूपा अब एक एक को सोचने पर अब इतना दिखाई पड़ेगा अद्भुत दिखाई पड़ेगा तो इसीलिए वो परमात्मा है कोई ऐसा चेतन है वो सबके अंदर रहते हुए ये सारा कार्य को कर रहा है जैसा हमारे अंदर रहते हुए कर रहा है ऐसा ही कर रहा है सबके अंदर रहते हुए कर रहा है इसलिए जगत कोई असर्वज्ञ अल्पज्ञ व्यक्ति ये नहीं कर सकता समझने के लिए आपको इतने समय लग जाते हैं कि क्या हो रहा है समझने के लिए और बाकी क्या है और उनके जो प्रजनन प्रक्रिया देखी भेड़ों की जो प्रजनन प्रक्रिया है और कैसे वो वो बीच जाता है दो अलग अलग में मिलता है फिर गोल में आता है फिर उसमें गिरता है और उसके लिए ये मक्खियां भोरे आदि को व्यवस्था किया है वो जाकर जा के वहां जाके बैठेंगे फिर उसको लेके जाएंगे हम देखें सभ्य जो है आपस में मिला करके बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाया तो अब इधर उधर नहीं होते हैं उनका सब हिसाब से होता है पशु पक्षी में सब विचित्रचदो विशिमत कर्तृक प्रसादादिवत अनुमेय मिथ्या इसीलिए इस प्रकार विचित्र कार्य दिखाई पड़ रहा है इसके कारण ये हेतु बना करके जगत विशिष्ट बुद्धिमत कर्तकत्व ये निश्चय करना ही पड़ेगा कि जगत का कोई विशिष्ट बुद्धि करता है जो विशिष्ट बुद्धिमान कोई करता है वो ही कर सकता है जब विशिष्ट बुद्धिमान नहीं होगा तो नहीं कर सकता क्योंकि हम देख रहे हैं यहां कहीं भी कोई भी छोटी सी भी व्यवस्था बनाने हो तो बहुत चिंतन करना पड़ता विचार करना पड़ता प्लान बनाना पड़ता तब जाके होता है अब एक विवाह कार्य करना है कोई उत्सव करना है कितने सारे व्यवस्था के लिए क्या क्या व्यवस्था करते हो और तो पैसे के इंतजाम और ये समय और समय का ये सब कुछ करना पड़ता है तो इसका मतलब ये ये जो चल रहा है जगत ये भी तो व्यवस्थित चल रहा है समय के अनुसार सब चल रहा है अब बिना घड़ी से हैं हाँ? ये चल रहा है अब वो देखिये घड़ी की भी कुछ व्यवस्था है उनके अपने हिसाब से वो घड़ी भी समझते हैं और ऋतुओं के हिसाब से ये सब करके समझते हैं तो ये सब कुछ है तो बिना सोचे समझे नहीं हो सकता और कोई भी कार्य ऐसा सिद्ध नहीं कर सकता इसीलिए विशिष्ट बुद्धिमान कोई करता है जैसे प्रासाद आधिपत का प्रासाद आदि मकान आदि बनाना है तो विशिष्ट बुद्धिमान कोई करता चाहिए तभी सही सही बना सकता है व्यवस्था ठीक रहेगी नहीं तो नहीं रहता अब देखिए प्रासाद आदि आप बनाते हैं अपनी बुद्धि से भगवान ने आपको बुद्धि दिया है अब बुद्धि जो दिया वो इस प्रकार से दिया चलो इतना उनको दे दिया चलो जो करना चाहते कर, करो वो करके दे दिया किंतु सामग्री पूरा कोई प्रोवाइड करते हैं सामग्री को आप नहीं बना सकते जो बना हुआ सामग्री है उससे आप इधर उधर करके खेल सकते हैं जैसा बच्चों को आप खिलौना दे देते हैं देकर के उनको छोड़ देते हैं वो अपने ढंग से जो खेलना है खेलते रहते हैं ऐसे ही भगवान ने हमको दे रखा है ये सारे सामग्री मटेरियल जो भी है दे रखा है फिर उसी से आप कोई घर बनाना चाहते तो घर बना के खेलना चाहते तो खेलो और गाड़ी बना के खेलना चाहते तो खेलो अथवा मोबाइल बना के खेलना चाहते तो खेलो जो भी बनाना है बना के खेलो ऐसा करके दे रखा है इतना फ्रीडम दे रखा है बाकी कुछ नहीं वो मटेरियल आप नहीं बना सकते यदि मटेरियल आप बनाते तब तो फिर ये सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती हाँ क्योंकि मेटीरियल आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आप किसी को आप सही नहीं करेंगे आपने मेटीरियल अपने आप तैयार कर रहे हैं फिर अपने आप बना रहे ऐसा हो जाएगा फिर ये व्यापारी लोग क्या कर सकते हैं व्यापारी सारा व्यापार बंद तो होने वाला था क्यों आपको भोजन चाहिए आप वो अपने आप बनाएंगे फिर आपको मोबाइल चाहिए वो अपने बनाएंगे तो दुकान कैसी चलेगी तो नहीं होगा ना अव्यवस्था हो जाएगी किसी का कोई अधिक नहीं रो पाएगा ऐसे में जगत अव्यवस्थित हो जाए ऐसा भी नहीं होगा अब परस्पर आतृति भी रहना पड़ेगा ये सब है जैसा कोई बीमार होगा तभी ना वो, वो डॉक्टरों का काम चलेगा अब कोई बीमारी नहीं होता है तो डॉक्टर लोग पढ़ के क्या करेंगे हाँ? अब नहीं है तो अभी देखो इतने डॉक्टर पढ़ने के बैठे वो बोल रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि क्या कर सकते जितने तो हैं सब दे रहा है वो प्रार्थना कर रहे होंगे कि लोग में और बीमारी फैल जाए तो नौकरी मिल जाए यही तो करेंगे ना और क्या करेंगे ऐसा ही होता है तो जैसे हमारे यहाँ बाढ़ आ गया तो सब लोग दुखी हो गया कि तो बहुत लोग खुशी भी हो और कई लोगों का नुकसान हुआ कई लोगों ने करोड़ रूपया कमाए अब कैसे हो गया अब वो प्रार्थना किया होगा पहले कोई यदि महाराज किया होगा कि कहीं कोई बाढ़ आ जाएगा हमको अच्छी ठेकादारी मिल जाए पैसा हम कमा सकते किया होगा तो ये भी हो गया और जिनका कोई काम रहा होगा नष्ट होने का हो नष्ट होगा ऐसे होता है इसलिए ये सब परस्पर संबंध सब व्यवस्थित ढंग से रखा है तो कोई बुद्धिमान आदमी कर सकता है तो वो बुद्धिमान सबसे बड़ा बुद्धिमान भगवान ही है ये सिद्ध हो जाता है इसमें कोई संशय नहीं है इसमें कोई विरोध नहीं है अनुमान से सिद्ध हो जाता ये न करतु सर्वशक्तित्व संभाव इसी के द्वारा ही जो करता होगा वो सर्वशक्तिमान है ये भी संभावना हो जाती है क्योंकि अल्पशक्ति वाले कर नहीं सकते कल्पित कारणत्व न ठीक है कल्पित कारणत्व सजा प्रधान विजादीयाच कार्य ब्रह्म विवच्छेदकतया जगदेतुत्व तटस्थल स्थित ब्रह्मण स्वरूपक्षण विवक्षन विशिन्हा तक जो विचार हुआ इससे इतना ही सिद्ध हुआ कि ऐसा कोई तत्व है आ, जो ब्रह्म जैसा कोई तत्व है उसका ये लक्षण होना चाहिए क्या लक्षण है कि जन्म आद्य जन्म आदि जो इस जगत का है उसका कट्टा है ऐसा सिद्ध हो गया तटस्थ लक्षण सिद्ध हो गया तटस्थ लक्षण के विचार किया था पहले अब तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण तो ये तटस्थ लक्षण सिद्ध होने पर अब स्वरूप लक्षण नहीं कहा ऐसा हो जाएगा बोलते हैं स्वरूप लक्षण को भी यहां सूचना करना है तो सूचना दे रहे हैं कल्पित कारणत्व कारण को आपने कल्पना की इस प्रकार से कारण होना चाहिए ऐसा कल्पना हो गई तो कल्पिता कारणत्व न तो कारणत्व तो धर्म आ गया तट का धर्म सजादी प्रधानादे विजादीयाच कार्यादया जगत हेतुत्व तो सजादीय प्रधानादे प्रधानादि को देखते हैं जो प्रकृति आदि है तो वो सजादीय दिखाई पड़ता माने ये जगत जो है सत्व रजस तमस से बना हुआ सत्व रजस तमस तीन गुणों का धर्म जगत में दिखाई पड़ता है इसे साझे लोग हैं और इसी के समान ही उसका कारण भी है वो प्रकृति है प्रकृति में सत्व रजस तमस रहता है तो कारण भी कार्य भी सजादी हो गया सत्व रजस तमस त्रिगुण प्रकृति है और ये जगत भी त्रिगुणात्मक है इसीलिए सजादीय प्रधानाधि सजादीय प्रधानाधि से कार्य अब वहां से ब्रह्म को देखते हैं तो ब्रह्म की दृष्टि से विजादीय कार्य दिखाई पड़ता है ब्रह्म साक्षात इसका कार्य कारण नहीं हो सकता क्योंकि कारण का धर्म कार्य में आता है कार्य में जो दिखाई पड़ता है कारण में है जैसा घर बना हुआ है मिट्टी से तो वो इसे दिखाई पड़ेगा यदि आपने लोहे से घर बनाया तो लोहा दिखाई पड़ेगा स्वर्ण से बनाया तो स्वर्ण दिखाई पड़ेगा कारण जैसा होता कार्य ऐसा होता विचार्य नहीं होता अब यहाँ तो विचारिय दिखाई पड़ रहा इसीलिए क्या करना पड़ेगा है कि ब्रह्म को यदि आप मानना चाहते हैं तब तो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण लाना पड़ेगा स्वरूप लक्षण से नहीं होगा तटस्थ लक्षण में वहां माया को उपाधि लगा देते हैं। माया को उपाधि लगाने पर काम हो जाता क्योंकि माया अभी त्रिगुणात्मिका है और उसी से ये सारा कार्य हो जाएगा और वो ब्रह्म आश्रित होकर के और चेदन और जड़ मिला हुआ जैसा रहता है और माया के अंश से वो कार्य करेंगे माया में सर्वशक्ति तो रहता है तो विचित्र शक्ति योग हो जाएगा भगवान का और तटस्थ लक्षण से भगवान सृजन करेंगे तो दोनों हो जाएगा तो सजादीय प्रधान आदि को मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हम भी यहाँ उसमें तो बना देंगे माया उपाधि के द्वारा तो ब्रह्म यदि विजादीय दृष्टि से देखते हैं तो ब्रह्म यहां नहीं आ सकता ब्रह्म का व्यवच्छेद हो सकता है ब्रह्म नहीं है ऐसा आ जाता है ब्रह्म कारण नहीं हो पाता ऐसा तब जगत हेदुत्व तब जगत हेदु के बनाने के लिए तड़स्थ लक्षण स्थिते तड़स्थ लक्षण जब हो गया मान तड़स्थ लक्षण को जब आपने मान लिया तब वहां तक की व्यवस्था हो जाएगी तड़स्थ लक्षण तो सिद्ध हो जाएगा आप मायावादी रूप से करेंगे किंतु ब्रह्म का स्वरूप लक्षण क्या है तटस्थ लक्षण तो तटस्थ है वो तो वास्तविक नहीं है कादाचित कत्व सदी व्यावर्तकमात्र है उसमें और स्वरूप तो नहीं है तो फिर स्वरूप लक्षण कहना पड़ेगा तो स्वरूप लक्षण को यहां सर्वज्ञ इत्यादि पद से कहा सर्वज्ञात सर्वशक्ति कारणा ऐसा कहा अद्वितीयत्व सत्यचिदात्मक स्वतंत्रताया निरिशय सुखत्म च विशेषणाभ्या विवक्षित यहाँ सर्वज्ञा सर्वशक्ति दो विशेषण विशेषणा मन दो विशेषण है सर्वशक्ति ये दो विशेषण दो विशेषण से भाषिकार ये सब सूचना देना चाहते हैं अद्वितीय अद्वीय है वो स्वरूप लक्षण में ब्रह्म अद्वीय है और सच्चिदानंदात्मक है और स्वतंत्र दया निरधिशु वाला स्वतंत्र भी है और निरधि सुख भी है मान सचित आनंद तीनों लक्षण से युक्त वो ब्रह्म है ऐसा यहाँ सर्वज्ञा सर्वशक्ति है ये दो विशेषण से सूचित किया ये कैसे सूचना है ये पहले बता दिया था कि सर्वज्ञ होने के लिए उसमें अद्वियत्व रहना आवश्यक होता है नित्य होना होता है और जहाँ ज्ञान रहता है वहाँ सत्य आदि धर्म भी रहते हैं इत्यादि सब और पहले विचार किए हैं किस प्रकार से ये दोनों लक्षण को ले जाना चाहिए यद्यपि ये दोनों वाच्यार्थ रूप से लेंगे तो ईश्वर में पर्यवचित होता है किंतु उसका लक्ष्यार्थ लेंगे तो स्वरूप में परिवर्तित होगा ऐसा इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार समझते जाना है इस प्रकार कई जगह आएंगे कहीं वहां का शब्द इधर आएंगे इधर का शब्द वहां जाएंगे तो वहां लक्षणा करके आपको अर्थ करना है क्योंकि वाच्यार्थ से जहाँ स्वरूप लग जाए तो वहां बाच्यार्थ से हो जाएगा और इधर अव्यावृति से होता है और लक्षणा से जहां हो जाए तो वहां लक्षणा से करना है। इसलिए यहाँ यहाँ पद दिया अदा पद देने से जहां से हो गया उसका जैसा धर्म चाहिए वैसा मान लेना चाहिए इस प्रकार अनुमान से सिद्ध होता है क्योंकि अनुमान कभी भी विशेष को नहीं बताता अनुमान से तो सामान्य ज्ञान ही होता है जैसे पर्वतों वर्मान धूमांत से धुआं है इसीलिए अग्नि होनी चाहिए इतना मात्र ज्ञान होता है किंतु वो अग्नि कौन से अग्नि है ये मालूम नहीं पड़ेगा ये हवन की अग्नि है कोई आग के अग्नि है कि कौन से अग्नि है चिराग के अग्नि है कि कौन से विशेष अग्नि है नहीं मालूम पड़ेगा कि धुआं होने से अग्नि होती है इतना सामान्य ज्ञान होता है इसी प्रकार कार्य दिखने से कारण होता है और ये जन्माधि कार्य बहुत बड़ा है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए सर्वव्यापक कारण होना चाहिए इतना दिखेगा और इसमें विशेष आदि आपके सिद्धांत के अनुसार जैसा लगाना है उसको लगाना चाहिए ये कह इस प्रकार से दोनों वाक्य का अर्थ हो गया यानी तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों ही यहां सिद्ध हो गया कहना चाहते अब ये जन्मादि शब्द को लेकर और विस्तार करना चाहते हैं इसके लिए टीका है ननु नु परिणामादयो विकारा जन्मादि किं न गृह आप जन्मादि पदसे जन्म भंग तीनों लिया किंतु अने अभी है परिणामादि अन्य धर्म भी है उसको क्यों नहीं लिया क्योंकि अस्ति जायदे बधते विपरिणमे अवक्षीये विनश्यति ये यास्क परिपठित आगे कहेंगे यास्क परिपठित धर्म है एक वस्तु इतने सारे धर्म होता है तो उसमें परिणाम आदि आ गया वो परिणाम आदि को आप क्यों नहीं ले रहे केवल तीन को लेके छोड़ दिया तो किम न गृह्य उसके विषय में भाष्यकार कहते हैं अनेविककाराण त्रिष्वे अंतर्भाव जन्मस्थितिनाशाव इह ग्रहण ऐसा नहीं कि हमको वो चीज याद नहीं है वो भी याद है अन्य शाम अभी भाव विकाराणाम भाव वस्तुओं का और भी विकार होते हैं भाव वस्तु जो होता है उसमें और भी विकार होते हैं अन्य शाम भाव विकाराणाम अन्य जो भाव विकार प्रसिद्ध है उनमें त्रिष् एवं भाव। उनको सबको ये तीन में ही सम्मिलित कर देना है उस तीन में समा जाते हैं अन्य भाव विकाराणाम त्रिष् एवं अंतर भाव आदि तीन में आ जाएगा जिसमें कि जन्म स्थिति नाशा नाम ग्रहण इसीलिए यहाँ जन्म और स्थिति नाश को लिया है और तीन कहने से बाकी अपने आप आ जाएगा क्योंकि जन्म के बाद कुछ परिणाम होकर के ही स्थिति में आता है और के बाद परिणाम अंदर हो कर के ही नाश में जाता है वह अपने आप आ जाता या परिपठिता नाम तू अस्तीदीना जगद स्थित संभाव्यम्वा मूलकारस्थित नाशा जगत न गृहीता कहते हैं कि ये भी तो तो प्रसिद्ध है में आचार्य आचार्य आचार्य ने ने किसीपटिता इत्यादि कहा कहीं कहीं अस्थि जायदे ऐसा पाठ है आ, कहीं प्रकरण ग्रंथों में भी ऐसा मिलता है कि भाष्यकार यहां जायदे अस्थि से कहते वहां ऐसा भी मिलता है बोल में तो इसी को मानना है जायदे अस्थि विवरण में अवक्षीय दे विनश्य इत्यादि जो विकार है इत्यादि ग्रहणे इनका ग्रहण होने से तेषा जगद काले ये जितने भी विकार है ये जगत के सृजन होने के बाद होता है ये जगत के अंधपादी है तो जगत से बाहर अलग से कहने की आवश्यकता नहीं हम यहां चर्चा कर रहे हैं जगत की उत्पत्ति के बारे में ये जो यास्काचार्य परिगठित है वो जगत के अंतर्गत है जायद अस्थि इत्यादि इत्यादि नाम ग्रहणे तेषा जगत स्थिति काले ये सारे धर्म जगत के स्थिति काल में ही संभाव्यमान जगत के स्थिति काल में ये प्राप्त होते इसीलिए वो उसके अंतर्गत आ जाएगा और दूसरा दोष क्या है यदि हम जायेद अस्त को लेते जगत के अंतर्पादी होने के कारण जगत के मूल कारण के बारे में चर्चा नहीं हो पाएगी फिर जगत के अंतर्पादी शरीर आदि के बारे में आप चर्चा करते हैं तो लोग देखते हैं शरीर की उत्पत्ति ऐसे होती है शरीर के उत्पत्ति कोई भगवान ने बनाया ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता क्योंकि शरीर की उत्पत्ति माता पिता बनाते हैं तो दिखाई पड़ता है इसीलिए शरीर की उत्पत्ति को लेकर यदि आप चर्चा करेंगे तो कोई भगवान को मानने को तैयार नहीं होगी सब बोलेंगे कि ये शरीर की उत्पत्ति तो हमारे सामने हो तो गई भगवान को कहां दिखाई पड़ा भगवान तो कुछ किया नहीं मानते ऐसे बोलेंगे तो वो मानेंगे नहीं इसी प्रकार ये जायज या वाली बात भी है ये भी जगत के अंतर्गत हो जाएगा अंतर्गत होने पर वो मूल कारण के बारे में चिंतन नहीं हो पाएगा ये दोष है हम चाह रहे हैं कि जगत के मूल कारण के बारे में अब उस विषय में जब बोलेंगे तो आप इसमें तर्क नहीं करेंगे क्योंकि जगत जब उत्पन्न हुआ ऐसा कोई व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है वो उत्पत्ति को किसी ने देखा तो वो मानेंगे वो होता हो, हो, है कोई वहां भगवान करके कोई रहा हो हम तो देख नहीं पा रहे इसीलिए वो ऐसा मान जाएंगे इसलिए उसको लेना चाह मूल कारण उत्पत्ति स्थिति नाशा जगतो न गृही मूल कारण से उत्पत्ति स्थिति नाश जगत के संबंध में उत्पत्ति स्थिति नाश को ग्रहण नहीं करेंगे ऐसी स्थिति हो जाएगी ऐसी आशंका करेंगे तो मूल कारण का कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो इसीलिए उसको छोड़ के मूल कारण के संबंध में विचार किया बाकी तो ये सब अंदर पा इतनी आशंके था ऐसी आशंका हो जाएगी की तो मूल कारण से जगत उत्पत्ति स्थिति नाश नहीं है ऐसी आशंका हो जाएगी इसीलिए तंकी या उत्पत्तिर्ब्रह्मण तत्र स्थिति प्रणयच्च तृह्यंते ऐसी शामा मत हो हाँ, लुंग लगा मंग योगे लुंग लुंग लगा किया तकी ऐसी शामा मत हो इसीलिए या उत्पत्ति ही। जो उत्पत्ति है वो क्या है ब्रह्मण ब्रह्म से ही उत्पत्ति है ब्रह्मण पंचमी लेना पड़ेगा उपादान स्वरूप तो ब्रह्मण है या उत्पत्ति ही ब्रह्म से जो उत्पत्ति है वो जन्म शब्द से कहा सूत्र में तत्र स्थिति उस ब्रह्म में ही स्थिति है क्योंकि कोई भी वस्तु उत्पन्न होने के बाद जमा स्थित रहता है वही उसका उपादान कारण होता है है ना उपादान कारण मतलब मूल कारण मेटीरियल कॉस्ट वो तो वही होगा उसमें स्थिति रहेगा जैसे मृतिका से उत्पन्न घट स्थिति काल में मृतिका में रहता और जब नाश होगा तो घर का नाश कहां होगा मृतिका में होगा वो मृतिका के रूप में बदल जाता है घट फुट जाएगा तो मृतिका श्रेष्ठ रहेगी इसीलिए वो बाधान कारण है किंतु निमित्त कारण ऐसा है निमित्त कारण को हमेशा रहने की आवश्यकता नहीं निमित्त कारण केवल उत्पत्ति कर लेता है बाद में कुछ करने की आवश्यकता उत्पत्ति के लिए कुछ कार्य करता है फिर छोड़ देता है इसीलिए ये जो पुत्र उत्पत्ति आदि के लिए आप देखते हैं तो पुत्र उत्पत्ति आदि के लिए मादा पिता केवल निमित्त है वो यंत्र hand... है वो यंत्र रूप से दोनों काम करते हैं और पुत्र को उत्पन्न करते हैं उसके बाद में मादा पिता के स्थिति न रहे तो भी पुत्र की स्थिति रहती है पुत्र को रहने के लिए माता पिता को साथ में रहने की आवश्यकता नहीं ऐसे हो जाता बाद में फिर वो उपादान कारण जो शरीर बना है पंजभूत है पंचभूत से बाकी कार्य होता रहता वो पंचभूत को तैयार करके वो बनाने के लिए माता पिता की जरूरत है जैसा आ, मृतिका से घड़ बनाने के लिए चक्रदंड आदि पानी आदि की जरूरत है चक्र में डाल करके मिट्टी को घुमाना पड़ेगा घुमाने से सब तैयार होकर के घर बनकर भाग आएगा ऐसा ही माता पिता काम करते हैं इसलिए वो निमित्त कारण उपादान कारण नहीं ऐसा निराश्रय रहता बाद में निराश्रय हो जाता है उपादान कारण से कभी कार्य निराश्रय नहीं हो सकता उपादान कारण में अधिष्ठित रहकर के कार्य की स्थिति और प्रलय दोनों होता है इस दृष्टि से वो बिल्कुल समझ में आता है जिसमें से उत्पत्ति है उसी में स्थिति है उसी में नाश है इसलिए वही तत्व ब्रह्म होना चाहिए गृहियन देते वह जन्म स्थिति भंगा एवं गृहियन हमने जो व्याख्या की बिल्कुल सही है अब सोच समझ करके किया इधर उधर जाएंगे तो ये तत्व नहीं हो पाए न यथोक्त विशेषण से जगतों यथोक्त विशेषण ईश्वरम मुक्त अन्य प्रधानतना अभावा संसारिणो वा उत्पत्तिया संभावित शक्य बोलते हैं आप ये ब्रह्म को पकड़ के क्यों घबरा है ब्रह्म को छोड़ दीजिए बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान बैठे हैं क्या आप ही एक अकेला बुद्धिमान है क्या और भी बहुत है कोई बहुत बड़े तारके है तार्क का प्रधान है हमारे सांघ्य सांघ्य बोलते हैं प्रधान से उत्पत्ति होती है और किसी से नहीं हो सकता प्रधान प्रकृति है उससे उत्पत्ति है और अचेतन भी है जगत भी अचेतन है और कारण भी अचेतन है ठीक है उसमें साजास्त है और वैशेषिक न्यायिक आदि बोलते हैं अणुभ्य परमाणु से उत्पत्ति है वैशेषिक न्यायिक और बौद्ध ये सब अणु से उत्पत्ति मानते हैं और अभावाद शून्यवादी तो वो नहीं मानते शून्यवादी कहते अभाव से उत्पत्ति कुछ नहीं था बाद में उत्पन्न हो गया सब अभाव से उत्पत्ति मानते और कोई कोई लोग संसारी जो जीव है ना जीव से ही उत्पत्ति मानते ऐसे भी वादी है ये मीमांसादी वो ऐसा वो बोलते है जीव कर्म करते कर्म के रूप में फल रूप में ये सब सृजन होता है तो संसारी को मानते हैं दो -दो -दो -दो भी कुछ लोग है तो जीव से ही ये सारे होता है जीव के कर्मबल से होता है ऐसा मानते हैं ऐसे मानने वाले बैठे हुए हैं तो उनको भी तो स्वीकार करना चाहिए बोलते है ये संभव नहीं है इसलिए आगे कहा नहीं जगत हमने जगत का विशेषण दिया आपने सुना होगा विजित मनता भी अतिना रूपस्य से और प्रतिनियत देश काल निमित्त इत्यादि कहा तो ये जो विशेषण वाले जगत है बाकी जगत को छोड़ो अब ये विशेषण वाला जगत को ले लो तो उसकी उत्पत्ति इनमें से किसी से नहीं हो सकता न यथोक्त विशेषण से जगत उक्त विशेषण वाला जो जगत है उसकी उत्पत्ति उक्त विशेषणश्वर मुक्त उक्त विशेषण ईश्वर को छोड़ करके उक्त विशेषण क्या है यहाँ सर्वज्ञा सर्वशक् कारणा होती त्रह्म तो वो उक्त विशेषण है सर्वज्ञ सर्वशक्ति तो उस ईश्वर को छोड़ करके अन्यतः अन्य किसी से नहीं हो सकता है ये हम पूरे प्रकरण में सिद्ध करते जाएंगे अब ये आगे यही चलने वाले उस ईश्वर से ही हो सकता है न प्रधान से न अणु से न अभाव से न संसारी से किसी से नहीं हो सकता ऐसा करके सिद्ध करते जाएंगे न तो स्वभावत विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम अब कोई कहता है कि स्वभावतः हो गया कारण कारण ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं अपने आप सब होता है आता है जाता है सब अपने आप होता है अब क्यों कारण ढूंढ करके इसके पीछे पड़ के क्या फायदा है तो इसलिए अपने आप होता है वो तो न तो स्वभाव था से नहीं होगा स्वभाव से कैसे होगा क्योंकि विशिष्ट देश काल निमित्ताना भी उपाधाना वो तो विशिष्ट देश विशिष्ट काल विशिष्ट निमित्त को लिया है इस प्रकार से कार्य हो रहा है ये स्वभाव से कैसे हो सकता है विशिष्ट देश का निश्चय स्वभाव कैसे करेंगे अभी जैसे समझ लो आप अपने स्वभाव से अपने सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हमको जहाँ अच्छा लगे वहां जाके बैठने वाले थे लेकिन आप यहाँ बैठने को मजबूर हो गया है, है? बैठना बैठ पड़ रहा है मैं तो मुश्किल की स्थिति है तो ये कैसे करेंगे जीव स्वतंत्र होता जो तो कोई नहीं बैठता वो वही पहुंचा दे वहां दुख भोगने के लिए वहां पहुंच जाते तो विशिष्ट काल के निश्चय हो रहा है विशिष्ट देश का निश्चय हो रहा है विशिष्ट निमित्त का निश्चय हो रहा है यह स्वभाव से नहीं हो सकता ये भी सिद्ध करके दिखाएंगे आगे ये भाष्यकार करते हैं ठीक है अजाद से अस्थित च परिणामादि अयोगाद तेषा तथा अधीन स्वाद तद ग्रहण गृह्यं अब परिणाम की बात जो कर रहे थे आप जन्मादि को छोड़ करके परिणामादि को भी लेना चाहिए वो तो परिवर्तन जो होता है इसको भी लेना चाहिए कहा तो कहते हैं कि आजाद है जिसका जन्म नहीं हुआ और जो अस्थित है सिदी में नहीं आया और जो अनष्ट है जो नाश नहीं होता जन्म नहीं होगा तो सिदी में नहीं आएगा सिदी नहीं है तो नाश नहीं हो ऐसे जो वस्तु है उसका परिणामादि आदि उसमें परिणामादि नहीं जोड़ सकते जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका क्या परिणाम करेंगे नहीं हो पाए इसीलिए जन्म से सबका ग्रहण हो जाएगा तेषा तदीनत्व क्योंकि जितने परिणाम की बात आप करते हैं वो सब जन्म स्थिति नष्ट के अन... नाश के अनुसार है जन्म के अनुसार कुछ परिणाम बोलेंगे आप स्थिति के अनुसार और श के अनुसार कुछ परिणाम बोलेंगे इसीलिए तद अधीन है तथ ग्रहण उसके ग्रहण से ही उसका ग्रहण होता है जन्मादि के ग्रहण से सारा परिणामों का ग्रहण होता है जन्म स्थिति नाशा नाम उपादान इसीलिए जन्म स्थिति नाशों का ही यहाँ ग्रहण किया क्योंकि सूत्र है सूत्र तो संक्षेप में बोलेगी उसके बाद बाकी आप व्याख्या करना है तो सूत्र संक्षेप में सब सोच समझ करके सारत विश्व दो मुखा तो सारे सार को उसमें रखेंगे और उससे व्याख्या करेंगे तो सब कुछ उसमें से प्रकट हो जाए नरुक्तकार से जायते अस्ति विपरीणमे वर्धते अपक्षी दे, दे विनश्य सूत्र मूलीकृत जन्मादिशब न षण विकाराण ग्रहणे न अंतर्भावक्ति क्लेश तत्र तो आपको यह तकलीफ करनी नहीं पड़ेगी कि आप जो परिणाम जन्म आदि के अंतर्गत मानना चाह रहे हैं ये तो न आपको क्लेश हो रहा है ना एक कहा उसके अंदर का दूसरा भी मानना पड़ रहा है इसको जोड़ना पड़ रहा है तो ये निरुक्तकार जो कहा उसको ग्रहण करने से सब कुछ आ जाए वो जन्म से लेके निरुक्तकार का सारा ग्रहण कर लीजिए तब क्या है आपको जन्म के साथ परिणाम आदि अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ये क्लेश नहीं होगा नृक्तकार से निरुतरकार ने क्या कहा जायते अस्ति जन्म लेता है फिर अस्तित्व में आता है उसके बाद परिणाम होते जाता है फिर बढ़ता है फिर उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू होता है फिर बाद में नष्ट होता है एक आदमी जो जन्म लेकर के होता तो है उसको देखने से यह सब पता चलेगा पहले जन्म लेता है फिर वो उसका जन्म हो गया करके उसका नाम आदि ग्रहण करता है लोग उसके बाद धीरे धीरे परिणाम होकर के बढ़ने लगता है बढ़ते जाएगा लेकिन हमेशा बढ़ते नहीं जाएगा अब बढ़ते बढ़ते एक जगह रुक जाएगा रुकने के बाद अब अक्षीय होता है जैसा बढ़ते जा रहा था वैसे तो ही सूखने लगता है जब वृद्ध होते रहता है और लंबाई भी कम होते हैं चौड़ाई भी कम होते हैं धीरे धीरे वो घटते जाता है फिर खाना भी कम होता है सब कुछ कम होता है खाना सोना सब कम होगा नींद भी कम हो जाती है नींद की आवश्यकता नहीं होती इतने वृद्ध लोगों को जो जवान रहते हैं उनकी नींद की आवश्यकता होती है क्योंकि नींद कई कारण से होता है एक कारण है उसमें एक ग्रोथ हार्मोन करके एक है हार्मोन एक, एक रा, रासायनिक वस्तु हमारे शरीर में है जिसको हार्मोन बोलते हैं उसमें ग्रोथ का एक हार्मोन होता है ये ग्रोथ हार्मोन हमेशा सोने से ही वो बढ़ता है माने जब आप सोते हैं तब वो हार्मोन काम करता है इसीलिए आपको सोना पड़ता है छोटे बच्चे सबसे ज्यादा सोते हैं क्योंकि उसको बढ़ना होता है और बाद में जब बढ़ना खत्म हो गया धीरे धीरे नींद भी कम होती जाएगी फिर न, नया जो है सेल्समन कोष नहीं बनता है नहीं आकार नहीं बनता कुछ नहीं है कुछ ये घटना है और उसके लिए जो करना है करेगी जी धीरे धीरे नींद कम होती जाती इस प्रकार सब चीज कम हो जाते हैं यह है अपक्षीयते कम होना और बाद में कम होते होते विनश्य नष्ट हो जाता इसीलिए कम होने से डरना नहीं उसको मान लेना जैसे दाम गिर जाता है लोग डर जाते हैं दाम बिखर गया वो बहुत डूढ़ा हो गया अब ये कम कर दिया दाम तो पहले दे दिया था दांत का खाम चबा दिया हो गया अब वो कम करना है अब वो एक-एक करके कम करते जाते हैं लेकिन डर जाते हैं कान कम हो जाता है आम कम हो जाती है सब कुछ कम हो जाता है तो सारा कम हो रहा है ना अंदर से अब कम होकर के नष्ट हो जाए यदि मूली कि इस सूत्र को मूल बना करके ये जो सूत्र का क्रम है उसको मूल बनाकर जन्मादि शब्देना क्षण नाम, नाम ग्रहणे जन्मादि शब्द से यह छह विकारों का ग्रहण कर लेना तो पहले तो तीन ही का ग्रहण किया था वो छोड़ के आप यास का परिपाटित को ग्रहण कर लीजिए यास क्योंकि स्मृति में मानते हैं उसको मान लीजिए तो छह आ जाएगा छह आने पर आपको फिर ओ क्लेश नहीं होगा न अंतर्भावोक्ति क्लेश ये जन्म को मान के उसके अंदर भाव दूसरे को करने की बात आप जो कह रहे हैं ये क्लेश नहीं होगा ये थोड़ा सा घुमा फिरा के है वो ऐसा क्यों करना सीधा सीधा इसको छह को ले लीजिए तो सब कुछ आ जाता है उसमें ऐसा वो यापटित के बारे में पूर्व पक्ष कहता है जन्मादि सूत्र नैरुक्त उक्ति मूलतया अने तदुक्त विकार ग्रहण तद वाक्य पौरुषेयत्व मूलमान अपेक्ष <Dasnall2> तब जन्मादि वो उसको नहीं ले सकते यास का परिवर्तित को नहीं ले सकते क्योंकि जन्माधि सूत्र जन्माधि सूत्र में नैरुत उक्ति मूल दया उसको निरुक्तकार ने जो कहा उसी को मूल बना करके आप जन्माधि सूत्र को मानेंगे वैसा तो यहाँ जन्माधि सूत्र सुधी को मूल बना करके बनाया गया है किंतु आप कहेंगे यादि परिवर्तित सूत्र को बना करके करना है तब तो अन तदुक्त विकार ग्रहे वो जन्मादि सूत्र से निरुक्तकार ने जो कहा उसके विकार के अनुसार ग्रहण करने से तद वाक्य से वो जो वाक्य है निरुक्तकार का जो वाक्य है ना वो पौरुषयत्वा वो पौरुषय है पौरुषय होने पर श्रुदी के आधार पर आपका अर्थ करना पड़ेगा जो श्रुदी के आधार आधार से जो पौरुषेय हो गया वो वाक्य प्रमाण होता है तो वहां फिर आपको याद का आचार्य जो पर्यपठित तो समझने के लिए फिर सुधी की कल्पना करनी पड़ेगी ये भी तो वहां लंबा हो जाएगा इसलिए उसको नहीं लेना है क्योंकि सामान्य पौरुष वाक्य लेंगे तो उसमें दोष आ जाता है विप्रलम्बगत तो दोष है अल्पज्ञत तो दोष है ऐसे ऐसे दोष उसमें आ जाता है वो जो बोलने वाले व्यक्ति थे वो विप्रलम्ब तो उन्होंने विरुद्ध कुछ बोल दिया ऐसा भी हो सकता है और कोई भ्रमित हो गया हो तो भ्रम से कुछ बोल दिया है ऐसे ऐसे हो जाता है क्या अगर द्वेशवान हो तो उससे दोष हो जाता है क्योंकि सब लिखने वाले पूरे सर्वज और जीवन मुक्त तो नहीं होते इसलिए पौरुषेय वाक्यों में यह दोष है तब क्या करना पड़ेगा कि पौरुषेय वाक्यों को श्रुदी के अनुसार श्रुदी के साथ देख करके श्रुदिमूलक मानकर स्वीकार करना पड़ेगा इसीलिए बोल रहे हैं पौरुषेय मूल मान अपेक्ष कोई मूल मान मूल प्रमाण की अपेक्षा रखता है पौरुषे वाक्य मूल प्रमाण की अपेक्षा रखता है तब तो फिर वो मूल प्रमाण को सीधा ले लो फिर बीच में क्यों उसको लेना है इसीलिए आगमस्थ तन्मूल सूत्रस्तव तत्व नैरुक्ति मूलता अनर्थक्या अध्यक्षम तदुक्ति मूलम वाक्यं तो आगम से तनमूलत्व तो ऐसे पौरुषेय वाक्यों का मूल क्या होगा आगम होगा शास्त्र होगा आगम तनमूल बोले सूत्र सेवा सिद्ध हो तब तो सूत्र में ही वो सिद्ध हो जाएगा क्योंकि सूत्र को आप पौरुषेय वाक्य मानते हैं और उसके द्वारा अब मूल की कल्पना करते हैं तो मूल से आगम से वो सिद्ध हो जाएगा तो नई रुपति मूल अनर्थ तो बीच में निरुप्तकार की उक्ति को लाने की आवश्यकता नहीं है वो अनर्थ हो जाएगा पहले ये सूत्र पौरुषेय है उस पौरुषेय सूत्र के लिए आप एक और पौरुषेय सूत्र को मान रहे हैं फिर उस पौरुषेय सूत्र के लिए एक और मूल श्रुदी को मान रहे ये लंबा हो गया ना क्रम में ज्यादा हो गया इसलिए सीधा यहीं से जाके श्रुदी को मान लेना ठीक है तो नैरुक्त उक्ति मूल अनथक्य तो नैरुक्त उक्ति मूल तो मानने में कोई अर्थ नहीं रहेगा वो अनथक्य है तो अध्यक्ष तदुक्ति मूलम वाच्यम इसीलिए प्रत्यक्ष ही उस मूल जो श्रुति मूल श्रुति को करना पड़ेगा प्रत्यक्ष मूल श्रुति नहीं कहेंगे तो बाकी स्वीकार नहीं होगा पौरुषे वाक्य स्वीकार नहीं होता है तो ये लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं करना है ऐसा तत्व महाभूत सर्गाम संभावित भौतिक विकार गोचर और दूसरी बात है कि ये जो जायदे अस्थिवर्धद विवरण में ये जो छे है ये महाभूत सर्ग के बाद में होता है पंचभूत होने के बाद पंचभूत से पांच भौतिक ये शरीर बनता है तब अस्थि जायदे वर्धदय इत्यादि लगे तो भौतिक विकार गोचरम भूतों का विचार भूतों का जो विकार है शरीर उसका ये विषय है ये अस्थि जायेद इत्यादि तो भूल जगत के बारे में नहीं कह रहे तद यथोक् अध्यक्षाधीन नैरुक्त उत्तिमूलत् सूत्र जन्माष्टक जगत यहां तद्रम भूतपंचकुत्वा तदेव ब्रह्म लक्ष्येत ये भी आ जाए यदि निरुक्तकार के अनुसार जाएंगे तो जन्मादि जन्मा आप ये छे विकारों बोलेगे तो उसका अर्थ ये होगा जन्माद मनु कहा जाके रुकेगा पंचभूत में जाके रुकेगा पंचमूत से आगे जाएगा ही क्योंकि पंचमूत से जायदे अस्थि विवरण में इत्यादि होता है इसलिए पंचमूत से आगे कोई कारण है ये अर्थ सूत्र से नहीं आ पाएगा किंतु हम चाह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व का संपूर्ण जगत का कारण रूप से ब्रह्म को सिद्ध करें, इसीलिए ये अर्थ नहीं लेना चाहिए तथा हाँ। यथोक्त अध्यक्षाधीन नैरुक्त उक्ति ये इस प्रकार से प्रत्यक्षा। प्रत्यक्षा। प्रत्यक्ष अध्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष श्रुधि के अधीन होने वाले जो निरुक्त वाक्य है उसका उसके अनुसार सूत्र है ऐसे मानने पर जन्मादि कम जगदो यथ जन्मादि छः हो गया ना निरुक्त के अनुसार धर्म आ जाएंगे ये छे जिस जिससे है जिससे उत्पन्न हो गया तद ब्रह्म ये अर्थ हो जाएगा जन्मादि छे धर्म जिससे है वो ब्रह्म है ऐसा आता आ जाएगा ऐसा अर्थ आने पर कहा जाएगा भूत पंचकौतिक विकार तदेव ब्रह्म इति लक्ष्यता तो ये भूत पंचक ही भौतिक विकारों का कारण होता है तो भौतिक विकारों को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं और उसका कारण तो भूत पंचक ही हो सकेगा और भूत पंचक ब्रह्म होने लगेगा जो कि गलत है इसलिए न भूत पंचकस्य जन्मादयों मूल कारण ब्रह्मणों गृह ये भूत पंचक संपूर्ण जगत का जो कारण भूत पंचक है इसका भी कारण ब्रह्म है उसका ग्रहण उससे नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका कारण तो केवल पंचभूत में जाके रुक जाएगा ये दत् सूत्र मूलभूत नैरुक्त सूत्र से तथा क्योंकि जायेदे हत्ती इत्यादि लेने पर इसका जो मूलभूत नैरुक्त वाक्य रहेगा उसका तो विषय ब्रह्म नहीं है वो मूल कारण जगत का मूल कारण उसका विषय नहीं है ये शरीर आदि का कारण उसका विषय है शरीर आदि का कारण पंजभूत है तो वहीं रुक जाता है इसलिए ब्रह्म का ग्रहण इस उस सूत्र से नहीं हो पाएगा वो अनर्थ हो जाएगा क्योंकि यहां ब्रह्म का लक्षण करना है और ब्रह्म को सर्व जगत का कारण सिद्ध करना है ऐसे में अस्थि आदि को नहीं ले सकते ये कहा ओ... पूर्णवद पूर्णापूर्णम दस्यूर्ण पूर्णमायर्णिष्य शांति शांति, शांति, शांति।